प्रवृत्नुपत्ते निरुद्ध एवं सियादी चेत पूर्व पक्ष काम प्रतिषेध विधि से सकाम कर्म विधि की व्यर्थता का बोध हो जाने से काम्य कर्मों में प्रवृत्ति न हो सकने के कारण उसका निरोध हो ही जाएगा ऐसा कहें तो भव कर्म निधि निरोधो यथा काम प्रतिषेधे काम्य विधि प्रमाण्यापत्तिर चेत अन अनुष्ठेयन अनुष्ठान दुर्भाद अनुष्ठान विधानक्यामाण्यमे कर्म विधीना पूर्व पक्ष जिस प्रकार कामना का प्रतिषेध होने पर काम विधि का प्रतिषेध हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान से कर्म विधि का बाध हो जाने पर उसका प्रामाण्य नहीं हो सकता कर्म अनुष्ठान करने के योग्य नहीं है ऐसा सिद्ध होने पर अनुष्ठानकर्ता का अभाव हो जाने से जब अनुष्ठान विधि की सार्थकता हो ही नहीं रही तो कर्म विधि को अप्रामाणिकता ही होगी ऐसा यदि कहें तो ना प्रागात्म ज्ञानात् क्रियाकारक नागात्मज प्रवृत्पत्तेभाविक्रियाकारकल विज्ञान सेमजा कर्महेतु उपपद्यत यहां काम विषे दोष विज्ञानोत्पत्ते काम्यकर्म प्रवृत्ति सदव स्वाभाविक्यास दीक्षायाभाविकवत सिद्धांति यह ठीक नहीं क्योंकि आत्मज्ञान से पूर्व कर्म में प्रवृत्ति हो सकती है स्वाभाविक कारक और फल रूप भेद ज्ञान का आत्मज्ञान से पूर्व कर्म में हेतु होना संभव है जिस प्रकार की कामना के विषय में दोष बुद्धि होने से पूर्व स्वर्ग आदि की स्वाभाविक इच्छा ही काम्य कर्मों में सकाम मनुष्यों की मनुष्य की प्रवृत्ति कराने में कारण हो ही सकती है वैसे ही यहाँ समझना चाहिए इति क्ष ऐसा मानने पर तो वेद अनर्थ का हेतु है यह सिद्ध होगा नर्थान अभिप्रायतंत्र मोक्ष में वर्जिव्य विद्या विषय पुरुषाभिप्रायतंत्रोनर्थ मरनादि काम में ज्ञान विधे आ तस्मदत्मजानिमुख्यम तावदेव कम विधेय तस्म आत्मज्ञान सहभात्व कर्मण मिल सिद्धमात्मेवा मृतत्वसाधनमेतावदेक्ष अतो विदस्ताव सिद्धम संप्रदानादि कर्म कारक जात्यादि प्रतिपत्ति न्यायतः सिद्धांति नहीं क्योंकि अर्थ और अनर्थ तो उद्देश्य के अधीन है एकमात्र मोक्ष को छोड़कर और सब अविद्या के ही विषय हैं, इसलिए अर्थ और अनर्थ तो पुरुष के अभिप्राय के ही अधीन है कारण महाभारत आदि में महाप्रस्थान रूप स्मरण आदि की इच्छा से भी जब तक पुरुष आत्मज्ञान संबंधी विधि के अभिमुख न हो जाए तभी तक कर्म विधियां है इसलिए कर्मों का आत्मज्ञान के साथ रहना संभव नहीं है अतः हे मैत्री निश्चय यही अमृतत्व है इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि आत्मज्ञान ही अमृतत्व का साधन है क्योंकि ज्ञान को कर्म की अपेक्षा नहीं है इसलिए कोई प्रमाणभूत वचन न होने पर भी उक्त न्याय से संप्रदान कर्मों के कारक एवं जाति आदि से शून्य अविकारी ब्रह्म में ही सुदृढ़ आत्मभाव के बोध मात्र से ही विद्वान के लिए तो सन्यास सिद्ध ही हो जाता है तथा छख्यातम एत नोयम आत्मा लोक हेतु पूर्वे हेतुवचन पूरे विद्वांस प्रजाकामुषंती पारिभ्राज्य विदुषा आत्म लोका लोकवबोधाद विदुषोरपी सिद्ध पारिभ्राज्यम एतमेंत्मा लोकम्छत प्रव्रजती वचना कर्मण विषय अवोचाम, अविद्या अवोचा अविद्याशेचोत्पत्ति विकार संस्कारा कर्माणीत आत्मसंस्कार द्वारेण आत्मज्ञान साधनत्वम अपि कर्मण अवोचाम यज्ञादि भी संतीति इसी प्रकार जिन हमको यह आत्मलोक अभीष्ट है इस हेतुवाक्य के द्वारा जब भी व्याख्या कर दी गई है कि पूर्वर्ती विद्वान प्रजा आदि की इच्छा न करके गृह त्याग कर देते थे अतः आत्मलोक के ज्ञान मात्र से विद्वानों के लिए पारिभ्राज्य सन्यास सिद्ध हो जाता है ऐसे ही इस आत्मलोक की ही इच्छा रखने वाले परिभ्राजक सन्यासी होते हैं इस वचन से जिज्ञासु के लिए भी पारिभ्राज्य सिद्ध होता है कर्म अज्ञानियों के लिए है यह भी हम कह चुके हैं अविद्या के क्षेत्र में भी उत्पत्ति आदि विकार और संस्कार रूप प्रयोजन के लिए कर्म है इसलिए हमने यज्ञा के द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं ऐसा कहकर चित्त के संस्कार द्वारा कर्मों का आत्मज्ञान में साधन होना भी बतलाया है अथैव सति अविद्व विषयाना आश्रम कर्म बलाबल विचारनायाम आत्मज्ञानोत्दन प्रति च ध्यानज्ञान यमान अमानदीना मनसान ध्यान जानवैराग्यादीना सन्नीपकारक हिंसाराग देशादीबाद कर्म विमिश्रिता इतरे इत्यतः पारिव्राज्य मुूर प्रशंसन्ति त्याग एवं सर्वेशा मुक्ता कर्मण वैराग्यम पुनरेत मोक्षा परमोवधि कि धन न कि बंधुस्ते किं ते दारेब्रमण यो मषति आत्मा गुहां प्रविष्ट पितामस्ते क्व गता पिता पिंता ऐसी स्थिति में अज्ञानियों से संबंध आश्रम कर्मों के बलाबल का विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि अमानित्वादि यम प्रधान और ध्यान ज्ञान वैराग्य आदि मानस कर्म आत्मज्ञान की उत्पत्ति में सन्निपत्योपकारक साक्षात उपयोगी है अन्य कर्म हिंसा एवं राग द्वेष आदि की भूलता के कारण बहुत से क्लिष्ट कर्मों से मिले हुए हैं इसलिए मुमुखों के लिए पारिभाज्य संन्यास की ही प्रशंसा करते हैं संपूर्ण तो से, से, से प्रविष्ट आत्मा का अनुसंधान कर देख तेरे पिता पितामह आदि कहा चले गए एवं सांख्य योग शास्त्रुच संयासो ज्ञान प्रति प्रत्यास उच्चते काम प्रवृत्भा कामवृत् ज्ञान प्रतिकूलता सर्वशास्त्रु प्रसिद्धा तस्मा विरक्त मुमुक्षोर विना भी ज्ञानन ब्रह्मचरिया प्रव्रजेदिहाद्युपन्नम इसी प्रकार सांख्य और योग शास्त्रों में भी सन्यास ज्ञान का समीपवर्ती कहा जाता है कामना की प्रवित्ति का अभाव होने के कारण भी वह ज्ञान का अतरंग अंतरंग साधन है सकाम प्रवृत्ति ज्ञान के प्रतिकूल है यह तो सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध है अतः विरक्त के लिए ज्ञान न होने पर भी ब्रह्मचर्य से ही संस ले, ले इत्यादि विधि उचित ही है नु सवकाशत्वादिकृत विषय यीव किंतु हम यह पहले कह चुके हैं कि सामग्री के अभाव में जीवन भर अग्निहोत्र करे इस विधि का निरोध हो जाने से ब्रह्मचर्या देव प्रभ्रजे इस को अवकाश मिल जाता है इसलिए यही मानना उचित है कि सन्यास कर्म के अनधिकारी के लिए ही है नयोष निवकाशत्वाद यावज्जीव श्रुति नाम अविदत्मी कर्तव्यताम हवोचाम सर्वर्मण न तो निरपेक्षमें जीवन निमित्तमें कर्तव्य कर्म प्रायेन ही पुरुषा काम बहुला काम्चानेक का विषयनेक साधन साध्य अनेकफल साधना चेदिक दाराग्निबंधपुरशकर्तव्यान पुनस्ाषीयमानी बहुफला कृष्णदिवत वर्षशतस च गाह्यस्थे वारण्ये वा अतपेक्षा यज्जीश्रुतिय कर्वन्दे कर्मा च मंत्रवर्ण तस् पक्षे विश्वजिसध कर्म परत्याग पक्षे यीवानुष्ठान तद शमशातर भस्माता शरीर से यहाँ यह दोष नहीं आ सकता क्योंकि जीवन भर अग्निहोत्र विधान करने वाली श्रुतियों को सदा ही अवकाश है उनका कभी निरोध नहीं होता क्योंकि संपूर्ण कर्मों की कर्तव्यता अज्ञानी और सकाम पुरुषों के लिए है यह हम बता आए हैं बिना किसी इच्छा के ही केवल जीवन के निमित्त ही कर्म कर्तव्य नहीं है प्रायः लोग अधिक कामनाएँ रखने वाले होते हैं कामना के विषय भी बहुत से हैं और वे अनेकों कर्म एवं साधनों से साध हैं वैदिक कर्म भी अनेक फलों के साधन हैं और वे स्त्री और अग्नि से संबंध रखने वाले पुरुष के ही कर्तव्य हैं बारंबार अनुष्ठान किए जाने पर वे कृषि आदि के समान बहुत से फल देने वाले हैं तथा गर्भस्थ अथवा वान आश्रम में सौ वर्षों में समाप्त होने वाले हैं अतः उनकी अपेक्षा से आजीवन अग्निहोत्र का विधान करने वाली श्रुतियाँ और कर्मा यह है इसी पक्ष में विश्वजीत और में कर्म का परित्याग भी है और जिस पक्ष में कर्म का जीवन है शरीर का अंत और भस्म के रूप में होता है इतर वर्णापेक्षा या यावत् जीव श्रुति न ही क्षत्रिय वैश्योह पारिभ्राज्य प्रतिपत्ति रहती तथा मंत्रे योदि विधि इत्येव ऐसाश्रम्यचार्वीना क्षत्रिवैश्यापेक्ष तस्मा पुरसामम्ञान वैराग्य विकल्प क्रम विक्रमपर्राज्य प्रतिपत्ति प्रकारा न विरुंते अनधिकृता पृथ पृथ्वीधा पारिव्राज्य स्नातको व्रातको वो सन्नाको व्यादिना तस्मा सिद्धान्य साम अथवा आजीवन कर्म का विधान करने वाली श्रुति ब्राह्मणेतर वर्णों की अपेक्षा से भी हो सकती है क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य के लिए संन्यास की प्राप्ति नहीं है तथा जिसकी विधि मंत्रों द्वारा बतलाई गई है आचार्यों ने इनको एकाश्रमी बतलाया है इत्यादि वाक्य क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा से है अतः पुरुष के सामर्थ्य ज्ञान वैराग्य और कामनादि की अपेक्षा से व्युत्थान के विकल्प तथा क्रम से सन्यास ग्रहण के प्रकारों का विरोध नहीं है स्नातक जिसने विद्या समाप्ति के अन्तर गुरुगृह त्याग किया हो स्नातक हो अथवा अस्नातक जिसने विद्या समाप्ति से पूर्व ही गुरुगृह छोड़ दिया हो उस उसन्याग्नि हो जिसने स्त्री के रहते हुए ही अग्नि को त्याग दिया हो अथवा अनग्नि हो जिसने स्त्री के न रहने पर अग्नि को छोड़ा हो इत्यादि वाक्य द्वारा अनाधिकारियों के लिए तो परिभ्राज्य का अलग ही विधान किया है अतः यह सिद्ध हुआ कि आश्रमांतर अधिकारियों के लिए ही है ये बृहदारणकोपनिषदे भाष्ये चतुर्थाध्याय पंचम मैत्री ब्राह्मणम